साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं एक भागवती पंडित किसी राजा के पास गया और कहा कि राजन आप मुझसे भागवत सुन लीजिए राजा ने कहा ठीक है आप एक बार फिर से भागवत पढ़ लीजिए उसके बाद सुनाने आइएगा पंडित को बहुत क्रोध हुआ यह राजा बहुत अहंकारी है मुझे पढ़ने के लिए कहता है अरे मैंने तो भागवत पढ़ा है इसीलिए तो सुनाने के लिए आया हूँ लेकिन सामने कुछ बोल नहीं सका चला गया उसने सोचा राजा ने कहा है तो कोई इसका अर्थ होगा चलो पढ़ लेते हैं इसलिए एक बार फिर से भागवत पढ़ा पुनः आकर राजा से कहा राजन आपने जैसा कहा था मैंने फिर से भागवत पढ़ लिया है अब आप भागवत मुझसे सुन लीजिए महाराज ने कहा एक बार फिर से पढ़िए इस समय तो उसे और भी गुस्सा आया सोचा राजा बड़ा अहंकारी है मुझे फिर से भागवत पढ़ने के लिए कहता है अरे उसके कहे अनुसार मैंने पुनः भागवत पढ़ लिया अब कहता है कि एक बार फिर से पढ़ लीजिए तीसरी बार पढ़कर वह पुनः जाकर बोला राजन आपके निर्देशानुसार मैंने पुनः भागवत पढ़ लिया है अब आप भागवत सुनना पसंद करेंगे राजा ने कहा कि जाइए एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए उसके बाद मैं भागवत सुनूंगा। अब तो पंडित बहुत क्रोझित हो गया सोचा यह राजा तो बड़ा अहंकारी है छोड़ो इसे लेकिन मन में आया कि पैसा मिलेगा कुछ यश प्राप्ति होगी इसलिए उसने पुनः पढ़ना शुरू किया जब चौथी बार पढ़ा तो भागवत का शब्दार्थ तो आता था किंतु जो विशेष अर्थ अभी तक ध्वनित नहीं हो रहे थे वे ध्वनित होने लगे शब्दों में जो मर्म निहित है वह मर्म उसके भीतर में बज नहीं रहा था अब मर्म बजने लगा भागवत पढ़ते पढ़ते भाव आने लगा भाव आने से लगा अरे यह क्या पैसा पैसा मिथ्या है नाम मिथ्या है अब कहाँ जाना है उसकी कभी भी राजा के पास जाने की इच्छा ही नहीं हुई बहुत दिन बीत गए राजा ने देखा पंडित जी आए नहीं क्या बात है राजा ने स्वयं उनके यहाँ जाकर देखा पंडित भावमग्न हो भागवत का पाठ कर रहे हैं और उनके नेत्रों से अविरत प्रेमाश्र बह रहे हैं देखकर राजा ने कहा महाराज अब आपका भागवत पाठ ठीक ठीक हो रहा है अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा। यहाँ भी ठीक ऐसा है जो ऐसा मानता है कि मैं नहीं जानता ऐसा अज्ञानी भी मान सकता है जिसको कुछ नहीं मालूम वह सही मानता है कि मैं कुछ नहीं जानता पर यह अज्ञानी का प्रकरण नहीं है यहाँ ज्ञानी का प्रकरण है जो साधक है उसका प्रकरण है जिसने जानने की चेष्टा की है उसका यह प्रकरण है दूसरा जो मानता है कि मैं जानता हूँ वह नहीं जानता है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम जो विजानताम है जो जानकर जानकार है अनुभूति संपन्न है उनके लिए आत्मा मानो अजाना है ऐसा है और जो अज्ञानी जो नहीं जानते हैं वस्तुतः अनुभूति जिन्होंने नहीं की है वे ऐसा मानते हैं कि मैं आत्मा को जानता हूँ यह वैतर्किक प्रणाली है जब कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म होती है तो विरोधी गुणों के माध्यम से वस्तु को समझने की चेष्टा की जाती है विज्ञान में भी है जैसे इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का गुण धर्म क्या है किसी ने कहा कि यह प्रैक्टिकल के समान है कणात्मक है यह कण के रूप में व्यवहार करता है फिर उसके पश्चात वैज्ञानिकों ने देखा कि यह केवल कणात्मक व्यवहार ही नहीं करता यह तो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है इसकी जो गति है वह तरंग के समान है अब यह कणात्मक है या तरंगात्मक है जब इसका निर्णय नहीं हुआ और दोनों आपात विरोध गुण उसके भीतर दिखाई देने लगे तो एक नए शब्द का आविष्कार किया गया वह इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वर्तन करता है अरे यह वेविकल है तरंगात्मक है वेव से वेव लिया पार्टिकल्स से एकल लिया मानो वेविकल बनाया यह विज्ञान के क्षेत्र में है